हमारे सनातन धर्म की परंपरा के आधार पर जब कोई भी विद्वान ग्रंथ की रचना करता है या कोई सत्संग संबंधी चर्चा करता है ज्ञान संबंधी चर्चा करता है तो चर्चा के प्रारंभ में वह मंगलाचरण करता है व्याकरण के महाभाष का तो यह मानना है कि ग्रंथ हमारा निर्विघ्न पूरा हो इसके लिए आदि में मध्य में और अंत में तीन जगह तो कम से कम मंगलाचरण होना ही चाहिए इसलिए आप देखेंगे जितने भी ग्रंथ हैं उसमें मंगलाचरण की ये परंपरा निभाई गई है कल मैंने निवेदन किया था मंगलाचरण का सीधा साधार्थ यही है जो हम कार्य करने के लिए बैठे हैं उसका ज्ञान मिले हमें उसमें गति मिले हमें और लक्ष्य तक हम पहुंच जाए और मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है जिसका नाम मोक्ष है मोक्ष तक हमारी गति हो ये मंगी धातु से निष्पन्न होने वाला ये शब्द मंगलाचरण इसी अर्थ में प्रयुक्त है अभी हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के चौथे अध्याय के बारहवें श्लोक से जो प्रारंभ स्तुति है मंगलाचरण है श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा कृत है ये उनके द्वारा ये स्तुति की गई है इसलिए इसका नाम है सुखस्तुति कई बार ऐसा लगता है जैसे रामस्तुति हो कृष्ण स्तुति हो तो ये शब्द सुनकर के ऐसा लगता है कि राम की स्तुति होगी कृष्ण की स्तुति होगी किसी भक्त के द्वारा यह की गई स्तुति है भगवान की श्ले भगवान का नाम यहां दे दिया गया है वैसे ही यदि हम सुखस्तुति का नाम लेंगे तो ऐसे लगेगा कि सुखदेव की स्तुति है किंतु यह स्तुति जो आप बारह श्लोकों में की गई है श्री सुखदेव जी महाराज की स्तुति नहीं है सुखदेव के द्वारा की गई स्तुति है श्री सुखदेव जी महाराज ने वैसे तो हमने गुरुजनों से यहां तक सुना है कि ये महापुरुष का नामकरण हुआ ही नहीं था क्योंकि जब इनका प्रादुर्भाव हुआ तो जिसका नालक छेदन क्रिया ही नहीं हुई जन तम अनुपेत मपेत कृत्यम द्विपायनो बिरह कातर आजुहाव हमने गुरुजनों से सुना है कि ये प्रकट होते ही नाभि से जुड़ा होने वाला नारा जिससे भोजन मिलता है बालक को जीवन मिलता है बालक को उस नाड़े को भी काटा नहीं गया था उसको भी गले में डालकर के प्रभ्रजंतम गच्छम चल पड़े थे तो जिसका नालच्छेदन क्रिया ही नहीं हुई उसका नामकरण कहां से होगा भाई संस्कार तो क्रम से होते हैं नालच्छेदन क्रिया नहीं हुई जात कर्म संस्कार नहीं हुआ तो नामकरण कहां से हो जाएगा तो जिन महापुरुष का नामकरण हुआ ही नहीं तो इनका नाम सुख कहां से पड़ गया कई बार हम आप देखते हैं हमारी क्रियाओं के आधार पर हमारा नाम हो जाता है अब जैसे सरनेम जितने अधिकतर आजकल चल रहे हैं अब ये एड्रेस वाला उदाहरण के लिए जो है नाम एक क्रिया के आधार पर ही है क्रिया के आधार पर ही एड्रेस वाला सरनेम हो गया कारण क्या है कि ड्रेस बनाने का काम है इसलिए ड्रेस वाला हो गए तो कई बार हम लोगों के नाम जो होते हैं वो काम के आधार पर हो जाते हैं कई लोगों के नाम स्थान के आधार पर ही होते हैं हम कई बार देखते हैं शास्त्रों में कहीं ये झुंझुन वाला सरनेम नहीं मिलेगा आपको ब्राह्मण मिलेगा वैश्य मिलेगा छत्री मिलेगा शूद्र मिलेगा किंतु झुंझुन वाला नहीं मिलेगा तो अब यह वाला कैसे सरनेम पड़ गया वाला नाम इसलिए पड़ गया कि उस स्थान से आए हैं राजस्थान में एक स्थान है झुंझुनू वहां से जो आए हुए लोग हैं बंबई में उनका नाम वाला पड़ गया तो मैं निवेदन कर रहा था काम के कारण स्थान के कारण रूप के कारण कई लोगों के नाम रूप के कारण भी हो जाते हैं नाम रूप स्थान के आधार पर हमारे नाम धारण कर दिए जाते हैं नाम लिख लिया जाता है तो ऋषियों ने इनका नाम सुख इसलिए रखा कि सु का कथयति गायती वाह जो शुद्ध शुद्ध परमात्मा का गान करता है परमात्मा के गान में कहीं मिलावट नहीं है आजकल तो मिलावट का जमाना ही है अगर हम शुद्ध शुद्ध शायद आपको सुनाने लगे तो कहेंगे बाबाजी को कथा करना नहीं आता जब तक उसमें मिलावट न हो थोड़ी हंसी की बात थोड़ी इधर उधर की बात तो आप लोग आज के शब्दों में क्या बोर हो जाओगे यही बोलते ना बोर हो जाते हैं अब तो हम लोग चार चार पांच पांच घंटे लगातार कथा करते हैं तो श्रोताओं के चेहरा देख लेते बोर हो रहे होंगे तो फिर चुटकुला सुनाते हैं या कोई हंसी की बात सुना करके फिर ज्ञान की चर्चा करते हैं किंतु ये सुखदेव जी महाराज हमारे ऐसे हैं कि शुद्ध गान कान करते हैं इसमें कोई मिलावट नहीं है मैं एक दिन सोच रहा था ये मिलावट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये जब कथा करते हैं तो समाधि भाषा में कथा करते हैं आंख बंद कर लिए अब आंख बंद करके जो बोल रहा हो उसको श्रोताओं की दशा का कुछ पता ही चलेगा नहीं कि इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कथा का रस ले रहा है कि नहीं ले रहा है अपने राम तो आंख बंद कर लिए आंख बंद करने के बाद बोलना प्रारंभ कर दिया बोलते जा रहे हैं तो महाराज ये तो समाधि भाषा में बोलते थे इसलिए कोई मिलावट की जरूरत नहीं इनको तो जो शुद्ध शुद्ध गान करता है निखालिश माल देता है प्योर माल उनका नाम सुख है प्रारंभ में तो श्री सुखदेव जी महाराज ने चार अध्यायों में लगभग साढ़े तीन अध्याय तो लगभग पूरे ही हैं इसमें इस महापुरुष ने कोई स्तुति नहीं की कल मैंने निवेदन ही किया था बिना मंगलाचरण किए बिना कुछ भूमिका बनाए प्रश्न सुनकर के तुरंत उत्तर देना प्रारंभ कर दिया था इसमें कारण कई हैं। एक कारण तो यह है कि जो चिंतन का विषय होता है जिस महापुरुष का जिसमें वो रमण करता है उसके विषय की बात पूछ दो तो फिर वो इतना आनंदित हो जाएगा वह फिर बिना भूमिका बनाए ही अपनी बात जिसमें वह रमण कर रहा है वो बोलना प्रारंभ कर देगा रमण का विषय वही है उसका तो सुखदेव जी महाराज तो ब्रह्म तत्व में रमण करने वाले वैराग्य के साक्षात श्री विग्रह वैराग्य संबंधी प्रश्न सुनकर के तुरंत इन्होंने बिना भूमिका के ही उत्तर देना प्रारंभ कर दिया था किंतु बाद में जब सृष्टि विषय संबंध पूछा गया कैसे सृष्टि बनाई तो लगता है कि इनको स्मरण आ गया होगा कि अब हमको मंगलाचरण करना चाहिए क्योंकि आर्ष ग्रंथ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होते हैं वह तो एक परंपरा के लिए होते हैं अब गीता भले अर्जुन ने सुनी हो किंतु अर्जुन जैसे लाखों करोड़ों जिज्ञासुओं का आज भी वह ग्रंथ कल्याण कर रहा है कि नहीं कर रहा है जाने कितने उस ग्रंथ से तर गए तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भले ही सुखदेव जी महाराज ने श्री परीक्षित जी महाराज को सुनाई है किंतु तो जाने कितने लोग इसको आज भी सुन रहे हैं और सुनाने वाले सुना रहे हैं तो सुखदेव जी महाराज को लगा होगा कि सबकी स्थिति हमारे जैसे थोड़ी होगी अब सब वक्ता कोई सुखदेव नहीं बन सकते सब श्रोता परीक्षित नहीं बन सकते एक दिन हमारे से एक सज्जन बोले महाराज क्या करें भागवत तो इतना रसीला ग्रंथ है इतना ज्ञान परक ग्रंथ है वैराग्य परक ग्रंथ है इसके कोई वक्ता नहीं मिलते आजकल तो मैंने हाथ जोड़ करके कहा हम कि आपकी बात में मानता हूं किंतु सुखदेव जैसे वक्ता के लिए परीक्षित ही कहां मिलते हैं अगर हम परीक्षित जैसी योग्यता वाले बन जाएं तो हमको सुखदेव जैसा वक्ता जरूर मिल जाएगा अधिकतर हम देखते हैं दूसरे की योग्यता साधक को दूसरे की योग्यता नहीं अपनी योग्यता देखनी चाहिए हमारे में वो वैराग्य है कि नहीं आप जरा कभी विचार कीजिएगा कभी चिंतन कीजिएगा जिस परीक्षित ने एक झटके में सारा राज्य का परित्याग कर दिया कुल परिवार की ममता का परित्याग कर दिया तो यह भूमिका कोई एक दिन की नहीं थी कि उनको सुनने को मिला कि हमको सातवें दिन तक छक काट लेगा और घर छोड़ दिया यह भूमिका उनकी पुरानी थी और यदि पहले की भूमिका नहीं होती तो ये इस प्रकार से त्याग हो नहीं सकता है व्यक्ति को डर लगेगा भयभीत होगा और कोई बच्चे नहीं थे 60 वर्ष की आयु थी कल ने निवेदन किया था 60 वर्ष की आयु में बिल्कुल निराधार होकर निकल पड़ना यह बिना भूमिका के नहीं हो सकता है एकदम वैराग्यशाली बनकर के निकले हैं तो सुखदेव जी महाराज भी संसार के वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ वक्ता बनकर के बैठे हैं और हमारे परीक्षित भी श्रोताओं में सर्वश्रेष्ठ श्रोता बनकर बैठे हैं राजर्षि हैं ये एक ब्रह्मर्षि और दूसरे राजर्षि राजर्षि श्रोता है और ब्रह्मर्षि वक्ता है दोनों का बड़ा सुंदर संयोग है तो सुखदेव जी महाराज ने सोचा होगा कि कम से कम इस गाथा को जाने कितने लोग सुनाएंगे एक प्रणाली डाल जाए एक परंपरा डाल जाए कि मंगलाचरण की परंपरा बनी रहे मैंने निवेदन किया था कि आर्ष महापुरुष आचार्य कोटि के महापुरुष जो भी क्रिया करते हैं वह क्रिया समाज के हित के लिए करते हैं और एक परंपरा से हटकर के नहीं परंपरागत करते हैं शास्त्र मर्यादागत तो जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं जिन्हें ब्रह्म साक्षात्कार हो गया है और यहां साक्षात्कार में होने के बाद भी मैं निवेदन करूं इस ब्रह्म में मत रहिएगा कि ब्रह्मात्मिक के बोध हो जाएगा तो ब्रह्म अलग और अपने अलग बनेंगे ब्रह्म विद ब्रह्म ही व भगवती ब्रह्म का जानकार ब्रह्म ही होता है व ब्रह्म से अलग नहीं होता है वह निश्चित रूप से ब्रह्मविद ब्रह्मत ये श्रुति ही है तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है श्री सुखदेव जी महाराज हमारे किंतु संसार के कल्याण के लिए संसार के उत्थान के लिए साधकों की मधुर परंपरा के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने बोलना प्रारंभ किया है वैसे तो हमारे वरिष्ठों टीकाकारों ने यहां सुकवाच नहीं है श्री सुकवाच है तो वैसे तो कहेंगे ये श्री शब्द सम्मान सूचक ही है क्योंकि वक्ता श्रीमद् भागवत महापुराण की जो चर्चा भी सुना रहे हैं वो सूत जी महाराज सौनक आदि महात्माओं को सुना रहे हैं तो सूत जी के श्री सुखदेव जी महाराज गुरु हैं तो अपने गुरुजनों का नाम लिया जाए तो सम्मान सूचक ही लेना चाहिए इसलिए गुरुजी का नाम समझकर ही श्री शब्द लगाकर प्रयोग किया एक वैष्णव हमारे कहते हैं नहीं नहीं गुरुजी तो है ही किंतु यहां श्री शब्द का अर्थ लेना श्री राधा रानी जो श्री किशोरी जी के सुक हैं श्री राधा रानी के सुक हैं उनका नाम है सुख क्योंकि ग्रंथों में यह वर्णन है ये सुखदेव जी महाराज कोई दूसरे नहीं है वही सुख हैं, लीला सुख जिनेशी किशोरी जी अपने हृदय हृदयगत भावों को सुना देती थी और कहती थी श्याम सुंदर को सुना दो तो जो मानोशी किशोरी जी के संदेश को श्याम सुंदर को सुनाते थे और श्याम सुंदर के संदेश को श्री श्यामाजू को सुनाते थे तो वो ये सुखदेव जी महाराज हैं ऐसे सुखदेव जी महाराज भगवान की वंदना करते हुए कहते हैं नम परस्मयी पुरुषाय भूयसे सद उद्भवस्थान निरोध लीलया गृहित शक्ति तृतीयाय देनाम अंतर्भवाया अनुपलक्ष्म हम उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं ये नमन अर्थ में है नमन माने कल मैंने नैरुक्त का प्रयोग किया था वैसे तो हमारे यहां शास्त्रों में यह नियम है कि अपने से बड़े को यदि प्रणाम करते हैं तो इसमें बड़े को लाभ नहीं अपने को लाभ है क्या लाभ है अपने को जब भी हम अपने से बड़े को प्रणाम करेंगे तो चार चीजें हमारे जीवन में मिलेंगी जब भी हम किसी बड़े को प्रणाम करते हैं प्रणाम जिसको हम कर रहे हैं वो दे या न दे जरूरी नहीं कि प्रणाम करने वाला हमको आशीर्वाद देता, वो चीजें मिलेंगी हमको वह प्रणाम जिसको हमने किया हुआ दे या न दे वह इस योग्य है कि नहीं है इस पे भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि वो हमको कुछ दे सकेगा कि नहीं दे सकेगा ये नमन किया प्रणाम क्रिया से चुवार तत्व वर्धनते आयुर्विद्या यशो बलम जब अपने से बड़ों को हम प्रणाम करते हैं तो आयु बढ़ती है विद्या बढ़ती है यश बढ़ता है और बल बढ़ता है अपने से बड़े को जब भी हम प्रणाम करेंगे तो हमको अनायास ये चार चीजें मिलना प्रारंभ हो जाएंगी आयु वृद्धि होगी बल वृद्धि होगी यश की वृद्धि होगी हमारे जीवन में जरूर आएंगे ही आएंगे और योग्यता की वृद्धि होगी वैसे मैं तो निवेदन करूं मुझे तो ऐसा लगता है कि जो प्रणाम करने का प्रावधान है या जो परंपरा है वह व्यक्ति को है नहीं परमात्मा को है हम किसी भी व्यक्ति को प्रणाम करते हैं तो परमात्मा में ही प्रणाम पहुंचता है और यह वेदांत पढ़ने वालों को तो तुरंत पता चलेगा क्यों क्योंकि हमारे आपके शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के अलग अलग तत्त्व देवता है जैसे आंख के देवता सूर्य देवता है कान के देवता अलग है नासिका के देवता अलग हैं जीभ के देवता अलग है हाथ के देवता अलग है, हाथ के देवता इंद्र देवता है कर्म के देवता वैसे ही जो पैरों के देवता हैं, वो पैरों के देवता हैं भगवान विष्णु और हम प्रणाम करते हैं पैरों को ही हमारे यहां जो सनातन धर्म की परंपराएं है मैं निवेदन करूं सारी की सारी वैज्ञानिक है मैं तो कई बार जब ये प्रणाली को देखता हूं तो मैं तो दंग रह जाता हूं कि देखिए कैसे ऋषियों ने रिसर्च करके विज्ञान हमारे लिए समर्पित किया है कि हम प्रणाम किसी को करें और प्रणाम पहुंचता परमात्मा के पास में क्योंकि हम चरणों को वंदन करते हैं किंतु नारायण अगर जगत में तत्त रूपों में जो परमात्मा विराजमान है उसके रूप में यदि हम हमको प्रणाम करते हैं तो चार चीजें मिलती हैं किंतु तो भगवान को प्रणाम करने से साक्षात बहुत चीजें मिलती हैं एक जगह लिखा है कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय यदि हम श्रीकृष्ण को प्रणाम करते हैं तो पुनर्जन्म नहीं होता है अब देखिए इससे बड़ा प्रणाम का फल और क्या चाहिए आपको अगर हम श्रीकृष्ण को वंदन करते हैं तो न पुनर पुनर्भवाय दोबारा जन्म होता ही नहीं है तो मानो ये श्रीकृष्ण को इस पुरुष को क्योंकि पुरुषाय भूय हम उस बारंबार उस परमात्मा को नमस्कार करते हैं ये पुरुष शब्द तो वैसे यदि वेदांत की दृष्टि से देखा जाए तो पूरी सहनत्वाद पुरुषा ये सभी शरीरों में जो विराजमान है उसी का नाम पुरुष है और यदि भक्ति की दृष्टि में देखें तो भक्त लोग भगवान के अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष को स्वीकार ही नहीं करते हमारे श्री राम वृंदावन में मीरा का जब आगमन हुआ भगवती मीराबाई का तो संतों के चरणों में अनुराग था उस समय एक गौड़ेश्वर संप्रदाय की परंपरा के संत गौरांग महाप्रभु की परंपरा के संत विराजमान थे जैसे हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय में यह परंपरा है कि वह स्त्रियों का दर्शन नहीं करते स्त्रियों कथा भी यदि करेंगे तो जिधर माताएं बैठी होंगी उधर पर्दा लग जाएगा और इधर पुरुष वर्ग हैं उधर पर्दा नहीं लगाते परंपरा है अपने अपने आचार्य के आधार पर उस महिमा मंडित हैं तो हमारे वो गौड़ेश्वर संप्रदाय के संत शायद भर में रूप गोस्वामी जी महाराज थे उनके सेवक ने कह दिया कि हमारे गुरुजी स्त्रियों के दर्शन नहीं करते स्त्रियों से मिलते नहीं हैं स्त्रियों से दूर रहते हैं मीरा तो मीरा थी गोविंद प्राप्त तो मीरा उन्होंने दिल्ली पर प्रणाम करके कहा बड़ी खुशी की बात है मुझे तो यह पता था कि वृंदावन में तो केवल एक ही पुरुष रहता है उस पुरुष का नाम श्री कृष्ण है ये कोई दूसरे भी पुरुष यहां रहते हैं इसलिए मेरे को उनको प्रणाम है पूजो स्वामी जी महाराज को जब पता चला कोई देवी ऐसा कहके गई तो दौड़ करके गए उसके चरणों में प्रणाम किया और एक बात ध्यान देने की बात यह रामचरितमानस जो पढ़ते होंगे उनको स्मरण में आ जाएगा वैसे ये विषय तो है शिव पुराण का किंतु संत प्रवर्षी तुलसीदास जी महाराज रामचैत्र में उसको बहुत सुंदर से संवारा है शिव पुराण में तो यह वहां वर्णन किया गया जब भगवती श्री पार्वती अपने माता पिता से विदा होकर के भगवान शंकर के समीप जा रही हैं, तो ऋषि पत्नियों ने भगवान शंकर के समीप में रहने के कुछ नियम बताए सती स्त्री के और उसी विषय को हमारे श्री संतप प्रवर तुलसीदास जी महाराज ने जब हमारी मां सीजू वैदेही ऋषि पत्नी के समीप गई हैं यात्रा में बनवास के समय अनुसुईया मैया के पास में तो अनुसुईया मैया ने सतियों के कुछ नियम बताए हैं तो वहां जो नियम बताए तो उत्तम सती का जो लक्षण है वह अपने पुरुष को छोड़कर अतिरिक्त कोई दुनिया में पुरुष है ऐसा मानती ही नहीं है तो सच में ये पुरुष तो परमात्मा ही है तो ऐसे पुरुष को हम नमस्कार करते हैं और ये पुरुष करते क्या हैं श्रीमान जी सद उद्भव स्थान निरोध लीलया सद उद्भव स्थान निरोध लीलया उद्भव माने प्रकट होना स्थान माने रहना और निरोध माने लीन हो जाना तो ये जो संसार की सृष्टि उन्होंने की है जिसने भी संसार की सृष्टि की है जिस परमात्मा ने वह ये तीन रूप वाली है जायते अस्थि वैसे तो ष्रूप कहा गया उसी के है किंतु जायते से ले लीजिए जन्म लेना और बाद में रहना और नष्ट हो जाना इस जगत का नियम यही है जो वस्तु व्यक्ति स्थान जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है जात ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य तो ये जन्म लेना रहना और निरोध हो जाना ये जो भगवान ने सृष्टि बनाई है ये सृष्टि वैसे तो लीला से है लीला शब्द के वैसे तो कई अर्थ है लीला मने खेल भी है लीला मने माया भी है वैसे तो ये सचमुच में जो सृष्टि आपको दिख रही है जिसको हम जन्मस्थ रहने वाली मरने वाली देख रहे हैं नष्ट होने वाली देख रहे हैं वेदांत की दृष्टि में तो ये कल्पना के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है ना किसी का जन्म हुआ है ना कि कोई है और नहीं कोई नष्ट होगा कारण क्या है ये जगत परमात्मा का विकार नहीं है विवर्त है जो परमात्मा का विकार होगा तो विकार में ये सब विकार आ जाएंगे अब देखो जैसे रज्जू में आपको सर्प का दर्शन होता है तो रज्जू क्या मिट कर के सर्प बनती है रज्जू का कोई विकार नहीं है सर्प व रज्जू में केवल सर्प का दर्शन हो रहा है तो ऐसे जो जगत आपको दिख रहा है ये जन्म लेने वाला रहने वाला मरने वाला ये केवल समझ में आ रहा है, है नहीं कुछ भी अच्छा विलक्षणता क्या है आप कभी इस पर विचार कीजिएगा आप सब सुधीर जन है रज्जु में सर्प किसको दिखता है कब दिखता है ये उदाहरण हम लोग लगभग वेदांत में सुनते रहते हैं रज्जु में सर्प के दर्शन के लिए यदि पूर्ण प्रकाश है तब भी आपको रज्जू में सर्प का दीदार नहीं होने वाला है और यदि पूर्ण अंधकार है तब भी नहीं होने वाला है तो यह रज्जु में जो सर्प का दर्शन होता है यह मंद अंधकार के कारण मंद प्रकाश के कारण हमारे एक महात्मा बड़े हंसते थे बोले जगत यह दुख देता है दो एक ही व्यक्ति को जो पूर्ण ज्ञानी है उनको यह दुख देता नहीं और पूर्ण ज्ञानी है उनको भी नहीं दुख देता ये जो बीच वाले लोग है उन्हीं को गड़बड़ करता है ये कारण क्या है बीच में तभी तो दिख रहा है अब पूर्ण प्रकाश हो जाएगा तो रज्जू में रज्जू दिखेगी सर्पकाय को दिखेगा और पूर्ण अंधकार होगा तो न रज्जू दिखेगी न सर्प दिखेगा दोनों दिखेंगे ही नहीं तो बीच का जो मामला है उसी में ये रज्जू में सर्प दिखता है वैसे ये बीच में जगत दिखता है अब जो जगत दिखता है ही नहीं जिसकी सत्ता ही नहीं है तो ये दिखता क्यों लीला लिल, के कारण माया के कारण एक बार मैं वृंदावन में कथा कर रहा था तो जब श्याम सुंदर ने वहां के तो सब रसिक जन हैं, तो हमारे श्याम सुंदर ने जब घड़ा फोड़ दिया तो घड़ा मिट्टी का फूट जाने के कारण माताजी से क्रोध के कारण घड़ा फोड़ा था ददिया सास के जवाने का तो वहां लिखा है कि लीला से रोने लगे ठाकुर जी घड़ा फोड़ने के बाद लीला से रोने लगे वो अपने राम तो बचपन से वेदांतियों की सेवा किए हैं उन्हीं का उच्छिष्ट खाया है तो संस्कार उस ढंग के हैं तो हमने कहा झूठ मूठ के रोने लगे हमने कहा उनको रोना ओना है नहीं अरे उनको किससे डरना है जो साक्षात परमात्मा है उसको डरना किससे है तो ये झूठ मूठ के रोने लगे ये रो नहीं रहे हैं नाटक के लिए रो रहे हैं जब हमने कहा नाटक के लिए रो रहे हैं तो एक वैष्णोजन ने बाद में हमको पकड़ करके कहा बाबा ये वेदांत की कथा नहीं सुना रहे हो भगवान की लीला सुना रहे हो तो लीला में ये मत कहा करो कि झूठ मूठ के रोने लगे ये कहा करो लीला से रोने लगे तो अब लीला से यदि रोने लगे तो झूठ मूठ लगेगा नहीं लोगों को लगेगा कि लीला कर रहे हैं बात वही है चाहे आप लीला कह दीजिए चाहे माया कह दीजिए लोकवत् लीला कैवल्यम तो ये लोकवत् लीला कैवल्यम ये लीला शब्द का ही तो प्रयोग है वहां तो ये भगवान ने जो लीला का लीला को ग्रहण की गृहित शक्ति ये शक्ति माने माया ही है अच्छा भाई एक बात तो निश्चित है ही पुरुष चाहे कितना बलवान हो कि, कितना शक्ति संपन्न हो कितना गुण संपन्न हो किंतु पत्नी के बगैर पुत्र उत्पन्न कर सकेगा क्या देखो भाई ध्यान रखना बिना माया के भगवान भगवान नहीं हो सकता है वो ब्रह्म होगा शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वरूप होगा जब भी वो भगवान बनेगा तो भगवान बनने के लिए उसको माया ग्रहण करनी ही पड़ेगी चाहे उसको आप भले शुद्ध विद्या कह दीजिए चाहे भले उसको शुद्ध विद्या कह दीजिए किंतु माया के बगैर काम बनने वाला नहीं है बिना माया के जगत की रचना हो ही नहीं सकती है और ये जो माया को इन्होंने गृहित किया माया को स्वीकार किया तो महाराज तृत्याय देहि नाम ये जो त्रिगुण है हमारे श्रीधर स्वामी जी महाराज ने तो यही किया है सतोगुण रजोगुण और तमोगुण ये सृष्टि त्रिगुणात्मक है सतोगुण भी सृष्टि में है रजोगुण भी है तमोगुण भी है और ये चाहिए भी हमारे आपके जीवन में भी ये तीनों चाहिए कल मैंने निवेदन किया था तमोगुण गुण न हो तो निद्रा देवी आएगी निद्रा देवी आएगी नहीं और हम तो कई बार देखते हैं निद्रा देवी ना है तो हमारा सब गड़बड़ हो जाए कि ना हो जाए ये निद्रा देवी बड़े काम की हैं तो वैसे तो निद्रा रूप भगवती ही हैं साक्षात एक बार बंबई में मुझे विनोद सूझा फिर बाद में हमारे गुरुदेव ने हमको मना किया बोले बंबई वालों से ऐसा विनोद मत किया करो ये नहीं समझते हैं बोले विनोद जो भाषा समझ सके उसके साथ जो रहस्य को समझ सके मैं विपुल में आज से तीन चार साल पहले जहां निवास करता हूं एक सज्जन हमारे बड़े प्रेमी वो हमारी चौकीदारी करते थे सुबह से शाम तक मेरे से कौन मिलने आता है प्रेमी है प्रेमी लोग तो ध्यान रखते ही अपने प्रेमास्पद का कहीं गड़बड़ न हो जाए तो हमारे लेफ्टमैंट से पूछते थे कि आज कौन कौन मिलने आया श्रवणानंद से वो लिस्ट बना के देता था संयोग से वो मेरे से भी प्रेम मानता था तो उसने कहा कि अमुक आदमी आपके बारे में बड़ा खोज करते हैं तो हमने कहा अच्छा ठीक है बताऊंगा संयोग से एक दिन वो ऑफिस से आए और साढ़े बजे हमारे पास पहुंचे तो प्रणाम करने के बाद हमने कहा कि आप जाओ अभी हमसे कोई मिलने आने वाली है मैंने कहा आप जाओ मुझसे कोई मिलने आने वाली है तो सज्जन बोले कौन है हमने कहा उसका नाम नहीं बताएंगे वो चले गए दूसरे दिन फिर आए फिर हमने कहा कि आप जाओ मिलने आने वाली है तो बोले मेरे सामने नहीं आद रखती क्या हमने कहा वो किसी के सामने नहीं आती अकेले में आती है अब वो चौकीदार से फिर पूछे चौकीदार बोला मैंने तो देखा नहीं कौन आया ऐसा रात्रि में तो कोई आता नहीं है फिर महाराज वो तो खोजबीन करके हमारे गुरुदेव को उनको बताना था बोले पता नहीं इनके पास रात्रि में कौन मिलने आता है नाम नहीं बताते तो मैं रात्रि में बात करता था दिन किया तो बोले कौन आता है महाराज जी ने पूछा तो हमने कहा निद्रा देवी आती है और कौन आता है अब वो कैसे आएगी किसी के सामने तो उन्होंने कहा कि देखो भाई बंबई वाले लोगों के साथ ऐसा विनोद मत किया करो जो कंफ्यूज हो जाए और तुम्हारे पीछे परेशान होते घूमें वो तो विनोद तो ऐसा करना चाहिए जिससे के सामने कोई समझ सके तो नैन में निवेदन कर रहा था ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण अब रजोगुण न हो आप लोग बुरा मत मानिएगा तो प्रवचन भी नहीं होगा ये जो प्रवचन करके बैठ करके कर रहे हैं यह भी नहीं होगा वल सतोगुण सतोगुण हमारे जीवन में रह जाए तो ये प्रवचन भी नहीं होगा किसको प्रवचन किया जाएगा क्यों किया जाएगा किस लिए किया जाएगा तो सृष्टि जब तक है जब तक शरीर है तब तक सतोगुण रजोगुण और तमोगुण हमारे ये रहेंगे हमारे एक वैष्णव ने इसका बड़ा रसीला अर्थ किया हमको बहुत अच्छा लगा उन्होंने कहा कि जो परमात्मा जो पुरुष लीला से जन्म लेते हैं लीला से रहते हैं और लीला से अपने शरीर को भी साके दाम ले जाते हैं अवस् परमात्मा का न तो जन्म है या जन्मा का क्या जन्म होगा किंतु तो लीला के लिए तो हमको जन्माष्टमी मनानी पड़ेगी रामनवमी मनानी पड़ेगी शिवरात्रि मनानी पड़ेगी तो लीला है ना भाई लीला में तो रस मिलता है अभी हमारे वेदांतियों के यहां कोई ब्रह्म अष्टमी मनाते हो क्या कभी? ब्रह्म का कभी जन्म ही नहीं होता है उसकी कोई महाराज नवमी नहीं है ना अष्टमी है ये तो लीला से महाराज जो शरीर ग्रहण करते हैं दिखते हैं शरीर ग्रहण कर रहे हैं, हैं कुछ नहीं और रहना और बाद में तिरोधान हो जाना ये लीला से ही होता है जो हमारा सब जगह है तो लक्षित नहीं होता है ऐसे परमात्मा को हम बारंबार वंदन करते हैं ऐसे पुरुष को हम बारंबार वंदन करते हैं बाद में हमारे श्री सुखदेव जी महाराज नमः सद सद्रजनाथ छिदेश अशताम उस परमात्मा को हम बारंबार वंदन करते हैं नमस्कार करते हैं प्रणाम करते हैं समर्पण करते हैं उन परमात्मा के चरणों में जो सदपुरुषों के दुखों का समन करते हैं या सद शब्द का अर्थ हमारे श्री स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो धर्माचरण करते हैं जिनके जीवन में धर्म का आचरण है तो परमात्मा उसके दुखों का समन करता है उसके दुखों को समाप्त करता है क्योंकि धर्मो रक्षती रक्षाता तो हमारे श्रीघर स्वामी जी महाराज ने तो यही अर्थ किया और अशताम जो अशत लोग हैं दुष्ट लोग हैं अधार्मिक लोग हैं उनकी वृद्धि को रोकते हैं अर्थात उनके उत्कर्ष को रोकते हैं जो सत्व मूर्ति हैं पुनसाम पुनः पारमहंस में जो परमहंस आश्रम में निवास करते हैं व्यवस्थिता नाम अनुमर्ग्य अनुम्ग यदाशुषे यहां पर एक बड़ा सुंदर प्रयोग किया है भूयो नम सद्रजिनाक्षिदे जो सज्जन पुरुष हैं या हमारे श्री वंशीधर जी महाराज ने तो सत्पुरुष का नाम रख दिया उन्होंने भक्त क्योंकि स्वयं अपने भक्त परंपरा में प्रवाहित होने वाले हैं हमारे बंशीधर जी महाराज जी काकार तो कहते हैं जो सत पुरुष है मानज भक्त पुरुष हैं भगवान किसकी रक्षा करते हैं भगवान सबकी रक्षा नहीं करते भगवान रक्षा करते हैं भक्तों की वैसे तो रामानुज संप्रदाय की एक परंपरा है उस परंपरा का एक वाक्य है रक्षापेक्षा मपेक्षते भगवान से जो रक्षा की अपेक्षा करता है भगवान उसी की रक्षा करते हैं जो भगवान से रक्षा की अपेक्षा न करे रक्षा की कामना न करे तो भगवान सामने देखते रहेंगे किंतु तो रक्षा वक्षा नहीं करेंगे बचाएंगे नहीं सामने देखते रहेंगे सब जो भी हो रहा है दृष्टा बनकर के देखेंगे सब किंतु रक्षा कब करेंगे मानते हैं कि अगर भगवान बिना रक्षा की अपेक्षा किए हुए रक्षा करेंगे तो भगवान में में दोष लग जाएगा कि एक की रक्षा करते और एक की रक्षा नहीं करते हैं जैसे उदाहरण के लिए अब हमारे पास में जब प्रवचन पूरा होता है तो प्रणाम करने लोग आए अब माला एक है हमारे पास बहुत तो माला है नहीं किंतु अपने राम देखते रहें कि जो 500 रुपए का नोट चढ़ाए उसी को माला पकड़ा दें। तो यदि उसको माला पकड़ाएंगे तो ये सब हमारे सत्संगी कहेंगे कि श्रवणानंद जी महाराज चेहरा देख कर तिलक करते जो माल चढ़ाता उसी को माला देते हैं और जो माल न चढ़ाए उसको माला नहीं देते तो दोष दोषारोपण हो गया किंतु एक व्यक्ति माला मांगे कि हमको माला दे दो उसको मैं दे दूं और जो न मांगे उसको न दूं तो यह होगा कि भाई वो तो नहीं करते जो मांगता है उसको दे देते हैं कोई गरीब भी मांगता है ना भी चढ़ाए तो दे देते हैं फिर वैषम्य दोष में पक्षपात का दोष नहीं लगेगा मांगने वाले को दिया गया वैसे भगवान तो लाखों करोड़ों अरबों दुनिया में लोग हैं एक ही रक्षा करें एक ही रक्षा न करें तो लोग यही कहेंगे कि कैसा भगवान है मनमोजी है जब मन में आता है तो रक्षा करता है या नहीं करता है किंतु तो यदि कोई आहूत करता है उनको पुकारता है इसमें कई प्रमाण है श्रीमद भागवत महापुराण में तो एक इतना विलक्षण प्रमाण है नंदबाबा हमारे अंबिका में पूजा करने के लिए गए थे और बाबा सोए हुए थे ठाकुर जी ने देखा भी बाबा को एक अजगर पकड़ लिया बाबा चिल्लाते रहे बचाओ बचाओ बचाओ किंतु तो कृष्ण ने कुछ नहीं किया देख रहे थे जैसे शबदृष्टा बन के देख रहे किंतु तो जब उन्होंने कृष्ण से कहा कि कृष्ण हमारी रक्षा करो तो तुरंत बाबा ने के पुकारने पर हमारे कनैया ने उस अजगर का उद्धार किया और बाबा को बचा लिया तो जो उनसे प्रार्थना करता है प्रार्थना कौन करेगा जो भक्त होगा अभक्त भगवान को क्यों प्रार्थना करेगा नास्तिक क्यों भगवान को प्रार्थना करेगा वो तो महाराज नास्तिक ही ठहरा तो यहां जो शब्द प्रयोग किया गया भूयो नमः सद्रदनाथ छिदे उस परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं नमस्कार करते हैं जो सत्पुरुषों के दुखों का छेदन करता है सत्पुरुषों के दुख का समन करता है और जो अशत लोग हैं महाराज उनकी वृद्धि में अवरोध उपस्थित करता है अर्थात उनके जन्म आदि में भी अवरोध उपस्थित करता है जो सत्य मूर्ति हैं और शाम पुनः पारमहंस आश्रम ये अब ये ये परमात्मा पारमहंस आश्रम में जो व्यवस्थित है पारमहंस आश्रम का अभिप्राय ये देखो ये जो पारमहंस आश्रम है ना ये बड़ा निराला आश्रम है इसमें परमहंस आश्रम में किसी का विरोध नहीं है आप लोगों ने शायद कभी सुना होगा कि हमारे पूज श्री जब गीता प्रश्न में काम करते थे तो गीता पुरुष वाले बहुत सम्मान करते थे महाराजश्री का चाहे वो हमारे श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी हों चाहे सेठ जी हो क्योंकि महाराज श्री का ऐसा स्वभावशील स्वभाव था और विद्युता का तो कहने क्या है इसके कारण गीता पुरुष वाले महाराज श्री का बहुत सम्मान करते थे एक दिन पूज्य श्री बाबा जी के पास में यही हमारे महाराजा श्री के सन्यास लेने का मेन कारण था जो अभी मैं सुनाने आपको जा रहा हूं बाबा के पास में आए तो बाबा ने पूछा पुराना नाम महाराजा श्री का श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी था तो महाराज श्री को बाबा संतनु कहते थे बड़े प्रेम से प्यार से उनको पुकारा और कहा कि कैसा तुम्हारा काम चल रहा है गीता प्रश्न में सब ठीक है तो महाराष्ट्री ने कहा कि हमको बहुत प्रेम करते हैं सब लोग बहुत सम्मान करते हैं बहुत हमारा ध्यान रखते हैं हम बहुत आनंद में हैं वहां पर तो बाबा ने एक महाराष्ट्री को दृष्टांत सुनाया ये पारमहंस आश्रम समझ में आ जाएगा क्या है तो उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया कि एक महात्मा से बड़े फक्कड़ केवल कौपीन पहनते थे लंगोटी और वो कॉपीन पहन करके जहां जाते थे भिक्षा लेते थे और एक बात हरदम बोला करते थे कब्र है कब्र कब्र है कब्र लोग सुनते थे पता नहीं बाबा ये कब्र कब्र क्यों बोलता है किंतु तो एक सत्संगी समझ गए उन्होंने प्रणाम करके कहा कि हां कब्र है तो कहां कहा कब्र है तो अपना घर दिखा दिया घर का एक कमरा दिखा दिया बोले ये कब्र है तो परमश आश्रम में निवास करने वाले महात्मा मां वहां रह गए और एक दिन नहीं दो दिन नहीं बारह वर्ष तक लगभग रहे उस सदग्रहस्थ को भी धन्यवाद है कि बिना दोष दर्शन किए हुए नहीं तो सामीप्य में एक दोष दर्शन हो जाता है रोज उनको समय से भोजन देना और समय से उनकी देखरेख रखना बाबा अपना जब मौज में होती तो बोलता था वो परम वंश न हो तो न बोले एक दिन संयोग ऐसा बना कि उनके रिश्तेदारी में कुछ राह होगा उत्सव आदि तो सब लोग चले गए और जब सब लोग चले गए तो रात्रि में आ गए चोर घर में अब बाबा ने देखा कि चोर आए महात्मा ने देखा उस परम वंश ने सामान सब चुरा रहे हैं बांध रहे हैं सब लोग इकट्ठा कर लिया पोटली बांध ली इन्होंने कहा मैं तो महात्मा हूं मैं काहे को रोकू मैं तो परमंश हूं न चोर का कोई विरोध है ना ये सम्मान करने वाले का कोई सम्मान है किंतु तो जब लेकर जाने लगे बोले इतने दिन से इस घर का अन्न खाया है तो हमारा कुछ तो कर्तव्य है क्या करें चोरों से यदि कहेंगे तो मारपीट करेंगे मारी दें हमको कहो बोले हमको कुछ बोलना नहीं है चोर लोग चले तो पीछे पीछे महात्मा जी चल पड़े कि नुरात्रि का समय था रास्ता न भटक जाएं इसलिए कई ही थी वो फाड़ फाड़ करके झाड़ियों में लगाने लगे प्रातःकाल होने वाला था तब तो उन चोरों ने कुएं में सब धन गाड़ दिया उनका डाल दिया और चले गए बोले बंटवारा बाद में करेंगे ये बाबा जी लौट करके आए सुबह चर्चा हुई चोरी हुई चोरी हुई चोरी हुई, चोरी हुई चोर आए घर के लोग आए घर वाले सब माताएं रो रही थी हमारा जेवर चला गया हमारा ये चला गया हमारा ये चला गया तो अवधूत जी ने कहा कि रो मत मुझे पता है कहां है और सब लोगों को ले गए ले जाने के बाद बता दिया कि कुएं में है वो सामान निकाला जा रहा था तब तक, तक वो सत्संगी आ गया सत्संगी ने प्रणाम करके कहा बाबा नाराज मत होना एक बात में पूछू ये मुर्दा सच्चा की कब्र सच्ची मुर्दा सच्चा की कब्र सच्ची ईमानदार महात्मा थे नारायण ईमानदार होना बहुत बड़ी बात है आजकल ईमानदारी लगभग जा रही है हर चीज में ईमानदारी चाहिए ईमानदार महात्मा थे ईमानदार का अभिप्राय हमारे महाराजा श्री से किसी महात्मा ने कहा कि बाबा आप बार बार कहते हो कि सन्यासी को आश्रम नहीं बनाना चाहिए किंतु आपने तो आश्रम बनाया है तुम्हारा शिने का यह गलती मेरे से हो गई तुम मत करना अगर ईमानदारी नहीं होती तो कह सकते थे हमने थोड़ी बनाया भक्तों ने बनाया है हमारा तो कोई लेना देना नहीं हमारा आश्रम से कोई लेना देना नहीं है। भक्त लोग बनाए हैं वो जाने उनका काम जाने महाराज ये टालने वाला मामला है तो महाराज श्री ने कहा गलती हमसे हो गई तुम मत करना मैं कई बार सुनता हूं उनके प्रश्नोत्तर तो मुझे दंगल लग, लग के ऐसे सहज ढंग से स्वीकार करते हैं सत्य को और जो व्यवहार में सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता वो परमार्थ में सत्य तक कभी पहुंच ही नहीं सकता है तो ईमानदारी तो साधक के भी जीवन में चाहिए व्यवहार में भी ईमानदारी चाहिए दूत समझ गए वो परमश आश्रम में रहने वाले महापुरुष समझ गए कि गड़बड़ी हुई है उन्होंने कहा कि आपने ठीक पकड़ा है कब्र सच्ची है ये मुर्दा जूठा है और यह कहकर के वहां से निकल गए महाराज जी ने उसके बाद निर्णय कर लिया गीता प्रश्न छोड़ने का और महाराज जी ने छोड़ दिया फिर तो सच में यह कब्र ही सच्ची रह जाती है गर्व के तो कब्र ही है यह सच्ची है किंतु तो मुर्दा ही जूठा निकल जाता है तुम्हारा तो जो पारमहंस आश्रम में निवास करने वाले जो व्यवस्थित हैं परमात्मा वो तो केवल दृष्टा स्वरूप हैं। वह किसी का कोई विरोध नहीं करते हैं ऐसे परमात्मा को हम बारम्बार वंदन करते हैं बाद में हमारे श्री सुखदेव जी महाराज नमो नमस्ते अस्तु ऋषभाय साम विदूर काष्टा मुहू कुयोगिनाम निरस्त साम्याति सयन राधसा स्वधामनी ब्रह्मणी रंस्यते नमः बारम्बार नमस्कार करते हैं ऐसा लगता है कि दो श्लोक की जो व्याख्या दो श्लोकों का जो पाठ किया सुखदेव जी महाराज ने इस समय ये परमात्मा को अपने से अलग समझ रहे हैं दूर समझ रहे हैं किंतु यहां ते नमः ये ते नमः प्रयोग करके ये बता रहे हैं युष्म शब्द का प्रयोग है ते नमः और ते नमः जब कहा जाएगा तो तुमको नमस्कार है तो कब प्रयोग किया जाएगा जब हम सामने परमात्मा को देखेंगे ये तुम शब्द का प्रयोग कब करेंगे जब आप हमारे सामने हो आप शब्द का सामने खड़े हो आप हमारे तो सुखदेव जी महाराज बिल्कुल आत्म स्वरूप में दर्शन करते हुए ये प्रार्थना की है इन्होंने ऐसा नहीं लगता है कि कोई दूर देश में सातवें आसमान में कोई परमात्मा रहता होगा और वह इसका स्वरूप है जिसका वर्णन कर रहे थे अब बिल्कुल प्रत्यक्ष परमात्मा को देख करके महाराज इन्होंने स्तुति की है और जो इन्होंने भाव समर्पित किए हैं बहुत प्यारा भाव है आज मैं प्रातः काल इसकी अष्ट टीका देख रहा था इस श्लोक की हम तो आपको सच कहें हमारी परंपरा तो ज्ञान की परंपरा है श्रीधर स्वामी जी महाराज की परंपरा है मैं उनसे तो प्रभावित हूं ही जब मैं वैष्णव टीकाकारों को पढ़ता हूं और वो महाराज जब भक्ति परक अर्थ करते हैं ऐसे ऐसे शब्दों का अब जैसे एक राधसा शब्द है ये टीकाकारों ने लगभग उसका राधा अर्थ कर दिया है राधा अर्थ है नहीं किंतु टीकाकारों का जो चिंतन है आपको हम कहें तो बलिहारी हो जाते हैं उनकी मति पर कि अपने इष्ट का चिंतन इष्ट में इष्ट का चिंतन करना कोई सहज बड़ी बात नहीं है भगवान में भगवान का दर्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है किंतु किंतुमारा दूसरी जगह भी भगवान के दर्शन कर लेना और व्याकरण सम्मत युक्ति सम्मत श्रुति सम्मत पुराण सम्मत ये सब हमारे टीकाकार सम्मत के आधार पर ये अपनी मनमानी अर्थ नहीं करते तो ये अर्थ देख करके हमारा हृदय गदगद हो जाता आज तो मैं पढ़ रहा था सुबह कम समय मिला पौन घंटा ही लगभग पढ़ा मैं किंतु टीका को देखकर श्लोक की गदगद हो गया तो जो इन्होंने हमारे वैष्णवों ने जो इसका अर्थ किया है वो भी अर्थ और जो हमारे श्री सिद्धस्वामी जी महाराज करते हैं हमारी परम्परा के वो भी अर्थ अब अब कल आपके सामने रखेंगे मुझे तो लगता था कि ये पांच दिन में बहुत कम श्लोक हैं बारह दिन हैं तो श्लोक कम पढ़ेंगे किंतु ऐसा लगता है कि पांच दिन में पूरी व्याख्या हो ही नहीं पाएगी क्योंकि इतना रसिला है सभी श्लोकों को मैं लूंगा किसी को व्यास पद्धति से किसी को समाज पद्धति से तो जो टीकाकारों ने इस श्लोक कार्य किया है उसकी चर्चा क्रमसार करेंगे अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है हमारी मति हमारी रति हमारी गति